bhumi gata krishnamani puspa nilam tarasya bhumi ashramo maiva vishnu upanishad अवद्याख्यम आत्मात्मनो इतरेतराध्या सर्वे प्रमाण प्रमेय्यवहारा भौति वैदिक सर्वाण्चा विधि प्रतिषेधमोक्ष कठनर विद्यावया प्रत्यक्षादीन प्रमाण शास्त्र च अहम् देहेन््रिया अहम माभिहित प्रमाप्त प्रमाण प्रवृत्पत् नींद्रिियाण्युपा प्रत्यक्षाद्यवहार सचाधिषानेण इंद्रिया व्यवहार स न चाभ्यस्ता दे कचिद्या नएतस्वस्स आत्मन प्रमृत्प्रतृत्व प्रमाण प्रत्यक्षादीनि विषयाण्य प्रत्यक्षादी प्रमाण प्रमाण और प्रमेय के जितने व्यवहार होते हैं ये नहीं सोचना कि प्रमाण प्रमेय के सिवाय भी कोई व्यवहार होता है सारे व्यवहार प्रमाण प्रमेय रूप ही हैं प्रमेय उसको कहते हैं जो प्रमाणों के द्वारा जाना जाता है और जिसके द्वारा जाना जाता है उसको प्रमाण कहते हैं और जानने पर जो निश्चयात्मक वृत्ति बनती है यथार्थ अनुभव रूप वो प्रमा होती है और प्रमाता जो है वो अपनी अपनी प्रक्रिया के अनुसार कोई प्रमाण वृत्ति में आभास रूप कोई प्रतिबिंब रूप कोई अंतकरणाविच्छिन्न रूप ऐसे प्रमाता के संबंध में आभासवादी प्रक्रिया प्रतिबिंबवादी प्रक्रिया अवच्छेदवादी प्रक्रिया एक जीववादी प्रक्रिया अनेक जीववादी प्रक्रिया दृष्टि दृष्टिवादी प्रक्रिया अलग अलग विचार करते हैं परंतु प्रक्रिया चाहे कोई भी हो प्रमाता तो वही होगा ना जिसके पास प्रमाण वृत्ति होगी और वो प्रमाण वृत्ति से ही प्रमेय को देखेगा के आए तो प्रमाण होता नहीं चाहे चाक्षुष वृत्ति हो स्रोत्र वृत्ति हो ग्राण वृत्ति हो राशन वृत्ति हो बुद्धि वृत्ति हो ए. तो वृत्ति के बिना तो प्रमाण होगा नहीं और प्रमाण के बिना प्रमाता होगा नहीं तो प्रमाण और प्रमेय ये आख कान नाक ये सब प्रमाण इनके आधार पर अनुमान प्रमाण उपमान प्रमाण ये भी प्रत्यक्ष का अनुजाई हो प्रत्यक्ष के पीछे प्रत्यक्ष के पीछे लिंग परामर्श होने पर अनु अनुमान मान माने प्रत्यक्ष और अनुमान माने प्रत्यक्ष के पीछे चलने वाला और परामर्श पूर्वक और उपमान तो ये उप सभापति हो गया ये तो उपमंत्री तरीका हो गया और प्रत्यक्ष प्रेसिडेंट है लोक व्यवहार में सर्वत्र प्रत्यक्ष जो है वो सभापति है और शब्द प्रमाण में जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों से उपलब्ध न हो उसके विषय में शास्त्र प्रमाण होता है जो प्रत्यक्ष से दिख रहा है ये घड़ा है उसके बारे में शास्त्र की क्या जरूरत है और घड़े में वरुण देवता नहीं दिख रहे हैं तो वरुण देवता के बारे में शास्त्र प्रमाण होगा और खड़े के बारे में प्रत्यक्ष प्रमाण होगा और अर्थापत्ति और अनुपलब्धि जो है वो प्रत्यक्ष के अनुसार भी होंगे और शब्द के अनुसार भी होंगे क्योंकि तो धारा तो दो हो गई ना तो और दृष्टार्थानुपत्ति दृष्टानुपपत्ति और श्रोता श्रोताुपत्ति इन दोनों से अनुपलब्धि जो है वो दो प्रकार के अर्थापत्ति प्रमाण दो प्रकार का हो जाता है इस शास्त्र की संगति नहीं लगती है इसलिए ऐसा होना है कहीं जो हम देख रहे हैं इसकी संगति नहीं लगती इसलिए ऐसा अनुपलब्धि प्रमाण और अभाव का प्रत्यक्ष एक ही है बोला तो ये जितने प्रमाण प्रमेय होते हैं तो प्रमाणों को हम केवल दो भाग में बांट सकते हैं है ना एक तो प्रत्यक्ष और उसके अनुयायी और एक शब्द और उसके अनुयी तो शब्द में इतिहास भी आता है ऐतिह्य और शब्द में पुराण भी आता है संभव और चेष्टा प्रमाण जो है प्रमाण के संबंध में नौ की गिनती पहुंचाते हैं हो महात्मा लोग प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति अनुपलब्धि ऐतिह्य संभव और चेष्टा इन नौ नाट्य शास्त्र में चेष्टा को भी प्रणाम प्रमाण मानते हैं और आख से ऐसे कर दिया और तो समझ गए कि वहां जाने को कह रहे हैं तो आपकी चेष्टा हुई और तो उससे समझ गए तो नाटक शास्त्र में चेष्टा को भी प्रमाण मानते हैं और पुराण शास्त्र में एक हुआ कि नहीं ये प्रश्न नहीं है ऐसा हो सकता है कि नहीं संभव है कि नहीं ये संभव प्रमाण है और ऐतिह्य इतिहास में ऐतिहिक प्रमाण है और मीमांसा में अर्थापत्ति और अनुपलब्धि ये दो मुख्य प्रमाण हैं उनको पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा वाले दोनों मानते हैं शब्द प्रमाण के संबंध में आप्त तो पुरुष के उपदेश को शब्द बोलते हैं एक, एक आपको केवल के लिए नापित शब्द जो है ना नापित नाई के लिए नापित शब्द आता है और ना और तो आप्त का ही हुआ आपित तो भोला और नापित आप तो नफा बतेंगे क्योंकि नापिता होते तो, हाँ अपने घर की बात नाई को नहीं बताना या दूसरे के घर की जो बात नाई बतावे उसको प्रमाण नहीं मानना नाई से मतलब दो लोग घर घर दस घर में काम करते हैं उनकी कही हुई बात प्रामाणिक नहीं होती तो नाप्त हो गया हो नाप्त हो रहे हैं अच्छा तो अब देखो आप आप आपने जिसको तत्व का साक्षात्कार हो गया गए, तो तत्वोपलब्धि हो गई वो इसको जैन भी इस शब्द प्रमाण को मानते हैं बोला और बौद्ध भी मानते हैं। और अपने न्यायिक और वैशेषिक भी शब्द प्रमाण को मानते है जैन और बौद्ध शब्द प्रमाण को मानते हैं पर वो महापुरुष के शब्द के को तो प्रमाण मानते हैं मुख्य, है बोला जैसे महावीर स्वामी ने स्वयं या बुद्ध में स्वयं अब बुद्धों में भी और तीर्थंकरों में भी जितने हुए हैं सब है न सबका वचन प्रमाण है और उसके बाद जो श्रावक है माने वहां तक साधना करके उनके पास पहुंच चुका है वो भी प्रमाण है दो नम्बर का और तीन नंबर का जो जैन आगम का अख्रिता है विद्वान है वो प्रमाण है माने आपदेश आप तो रूप शब्द को जैन भी बौद्ध भी प्रमाण मानते हैं और मुसलमान भी प्रमाण मानते हैं बोला कुरान के रूप में वो इलाहाम और और ईसाई भी प्रमाण मानते हैं है ना तो पारसी भी शब्द को प्रमाण मानते हैं और ये है ना उनका जिंदा जिंदा जिंदावस्था जरदोस्त जरदष्टी ऋषि के जो वचन है उनको वे प्रमाण मांगते हैं हाँ, में एक जरदष्टी ऋषि का वर्णन आता है। अच्छा है। और जिंदा वस्ता में कोई 25 मंत्र ऋग्वेद के थोड़े से शब्दों के हेर फेर से जो के क्यों ऋग्वेद के कोई पच्चीस मंत्र लिए हुए हैं बोला तो वो तो पढ़ने में मालूम पड़ता है उनके उच्चारण की शैली भी वही है शब्द भी वही हैं, थोड़ा थोड़ा उनमें अप्रंथ मालूम पड़ता है बिल्कुल जो का हैं अच्छा अब सिख में जो गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं है। इसी को शब्द प्रमाण मानते हैं कबीर आदि जो है वो साक्षी शब्द शब्द मानते हैं तो धार्मिक संप्रदाय जितने चलते हैं उनमें शब्द प्रमाण को किसी न किसी रूप में जरूर माना जाता है परंतु वैदिक जो प्रमाण राशि है वो विलक्षण है उसकी चर्चा अभी तक मैंने नहीं की महापुरुष का वचन होने से शब्द को प्रमाण मानना ये दूसरी धारा है अब उसमें चाहे कबीर हों चाहे दादू हों चाहे रेदास हो चाहे गुरु साहब हों है ना? और चाहे मुसलमान हो ईसाई हो सिख हों पारसी हों, हों, हों महापुरुष का वचन होने से शब्द राशि को प्रमाण मानना ये दूसरी धारा है अब वेद के संबंध में दो धारा आपको बताता हूं एक तो तद्वचना आम नायक प्रामायण्य वैशे दर्शन का ये सूत्र तो इसका दो प्रकार से अर्थ करता है ईश्वर का भजन होने से वेद प्रामाणिक है और तद वचनात् ईश्वर का निरूपण करने के कारण वेद प्रामाणिक हैं। ये दो दो अभिप्राय का टीकाकारों ने बताया और ठीक ऐसे ही वेदांत दर्शन का शास्त्र जो है। शास्त्रों का कारण है ब्रह्म माने ब्रह्म से शास्त्र निकलते हैं और शास्त्र प्रमाण से सिद्ध होता है ब्रह्म ये दूसरा धर्मक है दो पद्धति होती है परंतु हमारे जो पूर्वोत्तर मीमांसा के आचार्य हैं अभी बात तो प्रमाण की हो गई ना वो कहते हैं वेद से ईश्वर की सिद्धि होती है कि ईश्वर से वेद की सिद्धि होती है ये बताओ तो अन्योन्याक्षरय हो गया ना इसको अन्योन्य आशर्य दोस्त कहेंगे पहले वेद सिद्ध हो जाए तब ईश्वर को सिद्ध करें <देद> तो बोले पहले ईश्वर सिद्ध हो जाए तब वेद को सिद्ध करे <देद> तो वेद के कहने से ईश्वर और ईश्वर के कहने से वेद ये तो दोनों लटक गए ना अघर में तो नारायण प्रमाण के अंतर्गत आप प्रमाणों की देखो दशा अच्छा आप नाक से केवल पूरी दुनिया को जान सकते हैं ना तो नाक अधूरी केवल तो गंध जान सकते हैं पर तो गंधों का नाम नाक से नहीं रख सकते तो जीव से रखेंगे तो जीव से भी नहीं रख सकते बुद्धि तो से, तो से जब गंध का परिच्छेद होगा अलग -अलग, अलग अलग अलग अलग गंधों की पहचान होगी तो क्या केवल नाक ही कर देगी कर नहीं चमेली के पौधे की पहचान आंख से होगी और गंध की पहचान नाक से होगी तो आंख से पहचाने हुए चमेली के पौधे में ऐसा गंद, ऐसी गंध है और आंख से पहचाने हुए गुलाब के पौधे में गुलाब के फूल में ऐसी गंध है अकेली नाक गंध का परिच्छेद करने में समर्थ नहीं है तो जब आख भी लगी और नाक भी लगी दोनों लगी तो दोनों में रहने वाला एक जो मन है है ना जिसमें प्रियता अप्रियता आई प्रियता का तारतम्य आया और वो बुद्धि जिससे विचार होता है इनको भी लगाना पड़ेगा तो आप देखो प्रमाण की बात कोई भी एक इंद्री आपकी पूर्णता को ग्रहण करने में अच्छा किसी चीज को केवल आंख से देखकर आप पहचान सकते हैं गुलाब को आंख से देखें और चमेली को आंख से देखें तो दोनों के गंध में क्या फर्क है ये बात आप आंख से बता सकते हैं अरे तो नाक की जरूरत पड़ेगी गुलाब का रूप नेत्र से प्रकाशित होगा परंतु गुलाब की गंध नहीं और गुलाब की गंध नाक से प्रकाशित होगी आँख से नहीं इसका अर्थ है कि जितना प्रमाण प्रमेय व्यवहार ये इंद्रिय मूलक है ये पूर्णता के प्रत्यक्ष में समर्थ नहीं है हम अपनी किसी भी इंद्रिय के द्वारा पूर्णता को नहीं देख सकते क्या चाहते हो कि हम आंख से ईश्वर को देख लें है और पहचान लें कि ये ईश्वर है और जिससे तुम्हारा प्रेम होगा उसी को ईश्वर मान बैठोगे दिल्ली स्वरोबा जगदीश्वरोने वाले बहुत होंगे बोला तब तो प्रियतम परमेश्वर होगा बोला जो तुम्हारा प्रियतम होगा उसको तुम परमेश्वर मान बैठोगे सच्चे परमेश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा क्योंकि एक इंद्रिय का भी विषय ईश्वर नहीं है और सब इंद्रियों के मूल मिले जुले विषय का भी रूप ईश्वर नहीं है तब तो वेद क्या बताते हैं देखो वेद में वेद का प्रमाण, शास्त्र का प्रमाण प्रामाण्य दूसरे ढंग का है वो वो कहते हैं कि हमें एक ऐसा अंतकरण चाहिए दुनिया में आप ले के बताओ जिसमें भ्रम ना हो क्यों अंतकरण तो हो गए परंतु भ्रम ना हो अच्छा भ्रम ना हो बुद्धि बहुत अच्छी हो परंतु कभी प्रमाद ना हो जाए बिना वस्तु को ठीक ठीक समझे ही समझ लिया ऐसा नमाम बैठे अच्छा ऐसा आदमी बताओ कि जिसके बारे में तुम्हारी कल्पना हो कि वो ठगी नहीं करेगा विप्रलिप्प्सा न हो तो अच्छा कभी कभी बुद्धि जो है और सभी जितनी स्वच्छ निर्मल मालूम पड़ती है उतनी शाम को तो नहीं हैं? और बिहाल में जितनी शुद्ध मालूम पड़ती है उतनी विक्षेप में और समाधि से उठने के बाद जैसी प्रज्ञा निर्मल होती है वैसी समाधि के पूर्व नहीं तो प्रज्ञा में भी शुद्धि का तारतम्य देखने में आता है तो जिस प्रज्ञा की जिस दशा में तुमने तत्व का निश्चय किया वो दशा सर्वोत्तम थी इसका निर्णय कैसे हो ये देखो। है राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री उन्होंने किसी अध्यादेश पर हस्ताक्षर किया सर्वोपरि है ना प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर तो बस अब इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे है यदि उनका अध्यास उनका अध्यादेश संविधान के विपरीत हो गए तो उस पर रोक लगाने की दरखास्त न्यायालय में दे सकते हैं कि नहीं तो संविधान जो है वो राष्ट्रपति का भी नियामक होता है और वो प्रधानमंत्री का भी नियामक होता है वो संपूर्ण मंत्रिमंडल का नियामक होता है संपूर्ण संसद का नियामक होता है माने दुनिया में जितने विद्वान हैं विद्वानों की सभा है विद्वानों के मंत्री हैं विद्वानों के सभापति हैं कोटि कोटि आचार्य हैं परंतु उन सब आचार्यों को एक शाश्वत संविधान के अंतर्गत रह करके काम करना पड़ता है वो शाश्वत संविधान क्या है आपको तो देखो व्यक्ति के अंतकरण की प्रधानता से जो संविधान होता है वो शाश्वत नहीं होता है जो सार्वकालिक सार्वदेशिक सार्वभौम तमस राजस शास्विक सारी प्रजा का जो नियामक होता है वो शाश्वत संविधान होता है अब देखो वैष्णव के कोई मानस खाने लग जाए तो वो वैष्णव शास्त्र से बहिर्भूत हो गया कि नहीं परंतु ईश्वर की सृष्टि से बहिर्भूत हो गया क्या एक एक बार अच्छा ईश्वर का कानून मांस खाने वाले पर भी लागू होगा और न खाने वाले पर भी लागू होगा हम तो जो ब्राह्मण हो गए विधवा विवाह करे, तो वो है ना ब्राह्मण की मर्यादा से अलग हो गया परंतु उसके ऊपर जो वैदिक कानून है वो लागू होगा कि नहीं होगा तो उसके ऊपर भी लागू होगा तो वेद चोर और साहूकार दोनों के लिए होता है और वो चोर का भी नियंत्रण करता है साहूकार का भी नियंत्रण करता है वो मांस भोजी का भी नियंत्रण करता है अमांस भोजी का भी नियंत्रण करता है वो भारतीय का भी नियंत्रण करता है और संपूर्ण विश्व में कहीं भी ईश्वर की कोई प्रजा हो सात्विक राजस तामस भ्रष्ट शिष्ट इसलिए वेद में केवल हमारे ही पंथ वाली बात है ऐसा जो लोग कहते हैं वो लोग वेद के अभिप्राय को नहीं जानते हैं वो तो आजकल तो ये प्रणाली है ना कि अपना मत सिद्ध अपने मत में वेद का वोट लेते हैं अपने पक्ष में वेद का वोट लेते हैं वेद क्या कहता है ये नहीं देखते हैं। वकील लोग जैसे कानून की व्याख्या अपने पक्ष में कर देते हैं ऐसे आजकल के जो अशुद्धांतककरण पंडित लोग हैं है ना वो अपने पक्ष में वेद की व्याख्या करते हैं और वेद का जो परिपूर्णतम सिद्धांत है उस पर दृष्टि नहीं डालते अच्छा तो भाई वेद की इतनी महिमा तुम क्यों गाते हो तो देखो अभी भी सुनाते हैं वेद के दो विभाग हैं यहां प्रसंग एकता और सर्वांच शास्त्राणी विधि प्रतिषेध मोक्ष पाराणी और शास्त्र दो तरह के हैं एक तो ये कहते हैं ये करो और ये मत करो है? जैसे अक्षय माँ या जुआ मत खेलो ये एक कवन है अक्षय माँ दीया जुआ मत खेद माँ हिंसा सर्वाणी भूतानी किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो ये निषेध हुआ ये निषेध सात करो और विधि शास्त्र क्या है अहरह संध्या उपादी तो। प्रतिदिन संध्या वंदन करो ये विधि शास्त्र है तो निषेध शास्त्र के उल्लंघन से पाप लगता है और उसके पालन से पुण्य होता है और जो विधि शास्त्र है वो पाप निवर्तक होता है और पुण्य जनक होता है विधि शास्त्र ये आप लोग सत्संग की बात ज्यादा सुनते हैं ना तो शास्त्र की चर्चा आपको सुनने को कब मिलती होगी कभी कभी मिलती होगी अच्छा आपको कहो तो इस संबंध में एक बात ऐसी सुना में जल्दी पहले दिमाग में न बैठे तत्व की दृष्टि से सब एक है पंचभूत सब है प्रकृति सब है शरीरभारी सब है मन सब है ईश्वर सब है ब्रह्म सब है इसमें यदि कोई यंत्र से अनुसंधान करके भलाई बुराई और पाप और पुण्य का पता लगाना चाहे बिल्कुल नहीं लगेगा देखो एक समाज में जो पाप है वो दूसरे समाज में पूर्ण है और एक समाज में पूर्ण है दूसरे समाज में पाप है आप हिंदू मुसलमान ईसाई ना सारी दुनिया को एक पंथ प्रारम्भ मानता है एक नहीं मानता है एक पंथ ऐसा है जो ईश्वर मानता है एक पंथ ऐसा है जो नहीं मानता है क्या हमारे तो चार भाग ही उपनिषद के वजन उद्रत करते चारवाक सिद्धांत का वर्ण है ना अपने परमनाथ से वो देखने से मंत्र उद्धत करते हैं न प्रेत से संज्ञा अस्तिति मरने के बाद चेतना नाथ की कोई चीज नहीं देती चारवाग ने कहा हमारे पक्ष में आप कठो परिषद पढ़ते हैं ना अस्तित्व नायम अस्तित्व या दो पक्ष है।, है एक पक्ष है और नहीं है दूसरा पक्ष है तो वेद भी ही दोनों का वर्णन है तो वेद चार बाग के लिए भी है बोला ऐसा नहीं समझना वेद नास्तिक के लिए भी है वेद केवल केवल त्रिकुण्डधारी या उद्व है ना केवल वैष्णव या शैव मात्र के लिए नहीं है संपूर्ण विश्व शक्ति के लिए है तो वो ही कहते हैं कि तुम्हारे संप्रदाय के भेद से जाति के भेद से कोती के भेद से साफ पूर्ण में भले भेद करो ये वाचनिक भेद है तात्विक भेद नहीं है देखो इस रहस्य को समझने के लिए आज का एक विज्ञान का विद्यार्थी कहेगा कि हमने ये काम करके देख लिया हमको उसमें पाप नहीं लगा हमने ये काम करके देख लिया उससे हमको पूर्ण नहीं मिला वेद शास्त्र कहते हैं हमने कब तुमको तत्व में तत्व पाप पूर्ण बताया था कि तुम वहां ढूंढने गए थे है ना हमने तो शास्त्रीय मर्यादा की दृष्टि से पाप और पुण्य बोला पाप और पुण्य बताया था माने पाप और पुण्य केवल विधि निषेध से होते हैं जो लोग वस्तु में और क्रिया में पाप पुण्य ढूंढने जाते हैं वो लोग संपूर्ण विश्व की दृष्टि से विचार नहीं करते कभी जो पाप होता है वही कभी पुण्य हो जाता है कभी जो पुण्य होता है वही कभी पाप हो जाता है ना? कभी जो बुरा होता है वही भला हो जाता है कभी जो भला होता है वही बुरा हो जाता है तो ये शासनिक है शासनिक है वास्तविक नहीं है ये बात वेद में से निकलती है बोला तो धर्म और अधर्म का ज्ञान केवल वेद से होता है ये कहने का अभिप्राय ये हुआ कि मिट्टी में धर्म धर्म नहीं है पानी में धर्म धर्म नहीं है आग में वायु में आकाश में इंद्रियों में मन में बुद्धि में प्रकृति में आत्मा में ईश्वर में कहीं भी धर्माधर्म नहीं है जिसके लिए जो विहित है उसके लिए वो धर्म है और जिसके लिए जो निषिद्ध है उसके लिए ये अधिकारी भेद से जाति भेद से संप्रदाय भेद से व्यक्ति भेद से राष्ट्र भेद से इसकी व्यवस्था होती है और फिर कामना के भेद से अब आप देखो ये सारे भेद जो हैं प्रतिषेध शास्त्र को बोलते हैं स्वर्ग चाहिए तो इंद्र के लिए और तो सोमयाग करो वैकुंठ चाहिए तो नारायण की उपासना करो समाधि चाहिए तो अभ्यास करो ये बात है तो क्या वेद इतना ही है अरे रा है ना अगर ऐसा समझोगे तो ये कहना पड़ेगा कि अभी तो वेद की छाया भी नहीं छुई गई वेद केवल आयुर्वेद नहीं है केवल कर्म शास्त्र नहीं है वेद वस्तुशास्त्र है वस्तु के यथार्थ स्वरूप को बताता है उसमें ये करो ये न करो नहीं है ये करो न करो तो कर्ता के लिए होता है और करता वो होगा जो से कर्मेंद्रियुक्त शरीर वाला होगा वो करता होगा उसके लिए आ, उसके लिए कर्म का विधान होगा और जिसका मन भी अपने काबू में होगा उसके लिए भावना है ध्यान है और जिसके ही देवताए हविर्गृीतम सिया काम ध्यान वसत करिष्यान और जिस देवता के लिए भविष्य हाथ में लो लो और उसका ध्यान करो वज्रहस्थ पुररा तो ये हाँ। अभी हमारा जो वेद है और वेद का दिख दूसरा स्तर वेद है तो लौकिक कर्म जो होते हैं वो तो अन्वय व्यतिरेक की दृष्टि से होते हैं बोला आग में हाथ डालने से जलता है तो आग में हाथ मत डालो है ना? आग में हाथ डालते हैं तो जलता है नहीं डालते हैं तो नहीं जलता है कोई समन्वय व्यतिरिक्त से लौकिक धर्म की निष्पत्ति हुई क्या बोले आग में हाथ मत डालो इसका नाम लौकिक हुआ और यदि हम कोई ऐसी वस्तु चाहते हैं जो इन इंद्रियों से इस शरीर से भोग नहीं है तो अपने अंतकरण को सूक्ष्म शरीर को ऐसे ध्यान में ले जाना पड़ेगा और ऐसा कर्म करके ऐसा आदृश उत्पन्न करेगा कि वो इस शरीर के बिना भी शरीरांतर प्राप्त करके उसका उपभोग करे वो पैरोलॉजिक शास्त्र हुआ अब यह हुआ कि तत्व क्या है असली चीज क्या है तो असली चीज का ये मतलब नहीं है कि व्यवहार झूठा है ये मतलब नहीं है ना? संसम करना मोक्ष शास्त्र तो मोक्ष शास्त्र भी सबके लिए नहीं है ये नहीं कि रास्ते में सुना दे करो न लोग पागल समझेंगे जाओ तुम सुनाओ सड़क पर दो पार्टी पर खड़े हो जाओ और बोलो तुम असंग हो तुम उदासीन हो तुम नित्य युद्ध मुक्त मुक्त हो है ना बिल्कुल तो पागल आ, लोग कहेंगे पागल है कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा सुनने की इच्छा हो है ना अर्थी इस ज्ञान को चाहता हो और ग्रहण करने में समर्थ हो और समझदार हो है ना ये सब चाहिए ना इसके लिए साधन योग्यता योग्यता और आकांक्षा और देखो जैसे एक जज है उसकी बुद्धि बहुत अच्छी है एक वकील है उसकी बुद्धि बहुत अच्छी है पर उसके मन में ब्रह्मज्ञान की इच्छा नहीं है तो उसकी बुद्धि इस दिशा में प्रवेश नहीं कर सकती एक मूर्ख है उसकी इच्छा तो बहुत है, है? लेकिन अंतकरण शुद्ध नहीं है काम क्रोध आदि में लगा हुआ है तो इच्छा होने पर भी योग्यता नहीं है योग्यता और आकांक्षा दोनों के मिश्रण से अधिकार की निष्पत्ति होती है और अयोग्य पुरुष इच्छा करे जिसके पास पांच रुपया भी नहीं है वो करोड़पति होने की इच्छा करता है तो कैसे व्यापार करे और योग्यता तो बहुत है लेकिन इच्छा ही नहीं है बोले हमको नहीं चाहिए करो वो तो क्यों व्यापार करेगा तो ब्रह्म भी योग्य और जिज्ञासु योग्य भी हो और जिज्ञासु भी हो तो उसके लिए ब्रह्मज्ञान होता है अब प्रमाण प्रमेय का आप देखो अर्थ हम दो वेद ने ये बताया कि वेद के दो विभाग हैं ये बात वेद में बताई हो एक शब्द राशि और एक अर्थ राशि ये मुंडको परिशद में द्विविद्य पराचवा अपराच एक परा विद्या है और एक अपरा विद्या है तो तत्र ऋगेद यजुर्वेद सामवेदा ये सब क्या है बोले ये सब अपरा विद्या शब्द राशि अब देखो आगे बढ़े ना शब्द राशि तो अधिक से अधिक हो सकती है तो जागृत अवस्था में हो सकती है और स्वप्न अवस्था में हो सकती है शब्द राशि तो और हो ही नहीं सकती आगे बढ़ी नहीं सकती अब बोले अर्थ राशि वेद में जिस वस्तु का वर्णन किया गया है तो वो तो कबू तो जागृत में भी हो सकती है स्वप्न में भी हो सकती है सुशुक्ति में भी हो सकती है समाधि में भी हो सकती है इनके मिट जाने पर भी हो सकती है वेद ऐसी वस्तु का वर्णन कर सकता है जो जागृत स्वप्न समाधि सुषुप्ति के होने ना होने में एक तरीका हो आप देखो वर्णन है ना एक तो शब्द का होना ना होना और एक शब्द के द्वारा प्रतिपादित अर्थ का होना ना होना है? तो वेद शब्द राशि जो है वो तो मनोमय कोष में रहती है और सुसुप्ति में लीन हो जाती है बोला अच्छा और जब सुसुप्ति से स्वप्न जागृत का उदय होता है तो फिर वो उदित होती है परंतु वेद में जिस अर्थ का वर्णन किया गया है वो अर्थ जागृत स्वप्न सुसुप्ति में अबा है तो बोले ये वेद वर्णन किसके लिए करता है व्यवहार किसके लिए है आप लोग जानते हैं ये आहार आहार माने बाहर से भीतर आना ये आहार हो और दूसरा होता है व्याहार भीतर से बाहर निकालना इसका नाम होता है व्याहार बोलना ये बोलने को संस्कृत भाषा में बोलने को व्याहार बोलते हैं खाने को आहार बोलते हैं है ना? और खाने को आहार बोलते हैं और बोलने को व्यहार बोलते हैं आहार वि और एक होता है यवहार। वो खाने में और है ना? और उगलने में दोनों में होता है व्यवहार जो है वो देखो तो आहार माने हुआ नाक से जीभ से आंख से कान से त्वचा से मन से जो हम बाहर की वस्तु ग्रहण करते हैं वो तो हो गया आहार आहार शब्द का खाली रोटी दाल नहीं बाहर से जो हम भीतर लेते हैं उसका नाम हुआ आहार और भीतर लिए हुए को जो बाहर फेंकते हैं उसका नाम होता है व्यवहार है और व्यवहार क्या है ये लेना और देना दोनों व्यवहार है बोला व्यवहार शब्दों शब्दोच्चारण रूप बोलने का नाम भी व्यवहार है और सोचने का नाम भी व्यवहार है ओ, लेना भी व्यवहार है देना भी व्यवहार है और दोनों के बारे में विचार करना भी व्यवहार है विचार भी व्यवहार है पूरा रूप होगा हम विचार न कर रहे हो तो मन विचार करता है तो अब देखो जितने प्रमाण प्रमेय व्यवहार क्या तो ब्रह्म ज्ञान का निरूपण करना भी एक व्यवहार और इसका श्रवण करना भी एक व्यवहार है, है। तो ये किसके लिए है जिसको ज्ञान की इच्छा हो गए उसके लिए है सबके लिए नहीं है तो ज्ञान की इच्छा किसको है अवेर जिसको इतर तरह अध्यास है अविख्य अध्यास जिसको है उसी को है तो जिज्ञासा तो तो ये गीता के तेरहवें अध्याय तो है भगवान शंकराचार्य ने सब जो के तो तो की पद बेटा देखना हाष्य विस्तार उसमें अज्ञानम कस्य प्रश्न की अज्ञानम कस्य ज्ञान किसको है किसका है अज्ञान इसका उत्तर क्या है यह पृछति तथ्य यहाँ जो जो पूछ रहा है उसी का है क्योंकि ये जो तुम्हारी विपृिशा है विपरीक्षिशा पूछने की इच्छा प्रश्न इच्छा विपृिशा ये जो तुम्हारा प्रश्न परीक्षा आए परीक्षा पूछना है तुम जान के पूछ रहे हो कि बिना जाने पूछ रहे हो अगर जान के पूछ रहे हो तब तो ये तुम्हारा खेल है तुम जानना चाहते नहीं हो और बिना जाने पूछ रहे हो है ना तो अज्ञान स्वीकार करना पड़ेगा है? तो ये प्रमाण प्रमेय व्यवहार जो है ये जिज्ञासु का प्रश्न और ज्ञानी का प्रतिवचन ज्ञानी का प्रतिवचन क्या है ज्ञानी का प्रतिवचन ये है कि बारंबार वो इस विषय पर विचार करता रहा है सुनता रहा है सुनते सुनते विचार करते करते है ना? अनुभव हो जाने के बाद भी वो विचार की संस्कार धारा उसकी अंतकरण में कभी शांत रूप से कभी उदित रूप से रहती है जब जिज्ञासु छेड़ देता है तो वो बहने लगती है ये कहो कि ब्रह्म बोलता है तो ब्रह्म नहीं बोलता है बोला कब ब्रह्म सुनता है कब ब्रह्म नहीं सुनता है